सर्वत्र उपदेश निषेद के द्वारा महिमन सूत्र में पुष्प ने कहा अत्यावृत्या चकितम विद्युतिर अत व्यावृत्या न तद अत ब्रह्म भिन्न धर्म की व्यावृति निवृत्ति के द्वारा श्रुति भी उपदेश करती चकितमय विद्या दूर में रहकर लक्षण के द्वारा ऐसे ब्रह्म का उपदेश कर

आरोपित आरोपितसे निषेध रूप प्रवचन जो कहते हैं न सतना सदुच्य आरोपित निषेध रूप ये कथन प्रवचन उचित करते सिंह सर्वासु उपनिष्स जेय ब्रह्म सब उपनिषद प्रकारे निषद ब्रह्म के कहा गया नएति न कह के सर्विशेष का निषेध करके निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया स्थूल मन

सब धर्म का निष्द तो करके ही उसका उपदेश किया गया इत्यादि विशेष प्रतिषेधे नहीं बेध के द्वारा ही निर्देश है न इधम तत्म तत्म इतम इस प्रकार उपदेश कहीं नहीं न इधम तत्म इतम इस प्रकार उपदेश कहीं उपनिषद में नहीं

हेतु है वाचो चरु शब्द का विषय शब्द का विषय तो होता है जिसमें शब्द प्रवृत्ति निमित्त तो हो शब्द प्रवृत्ति निमित्त तो कहीं जाति कहीं क्रिया कहीं गुण कही सम्बन्ध ब्रह्म क्रिया संबंध कुछ ही नहीं इसे शब्द का विषय होने के कारण तत्व इतम ऐसे उपदेश नहीं होता अभी तो विशेष आरपित विशेष का निशेद्राह्मण विधि मुख उपदेश आयोगी हेतु महा

ब्रह्म का विधि के तरह उपदेश नहीं होता है उसमें कारण वाचो तो ब्रह्मणु अस्थिशब्द अवाच्य नर विषाणव ना इतना पूर्वी क्या होता है ब्रह्म यदि सत नहीं सत जो होता है वो अस्ति शब्द का अर्थ होता है घटो अस्ति घट सत यदि ब्रह्म सत नहीं अस्ति शब्द का वाच्य नहीं अस्तिशत अवाच्य

जो अस्थि शब्द के बाद नहीं होगा वो असत हो जाएगा जैसे नर विषाण मनुष्य का सिंग शशि विषाणु कहते नर विषाण वो असत है ही नहीं इस प्रकार होगा ब्रह्म नास्तित तुम अनिष्ट हो अनिष्ट की आपत्ति शंका कर्ता भाषा में ननु न तद अस्थि यद वस्तु अस्थि शब्द न नोचे कोई वस्तु हो जो अस्थि शब्द से नहीं कहेगा अस्थि शब्द से नहीं कहेगा तस्तु है ही नहीं तद वस्तु

ना तद वस्तु अस्थि य तो अस्थि शब्द ने नोचे वस्तु यदि अस्ति, जा अस्ति तो है।, तो तो जो जो है तो अस्ति शब्द से कहा जाएगा यदि अस्ति शब्द से नहीं कहा जाए तो वस्तु नहीं है न तद वस्तु ऐसा कोई वस्तु है नहीं जो अस्ति शब्द से नहीं कहा जायेगा अर्थात ब्रह्म यदि सत नहीं है अस्थि शब्द से नहीं कहा जाएगा तो ब्रह्म कोई नहीं सस विषाणु नर विषाणु कोई होगा ठीक है एवं उत्सर्गी ब्रह्मणी किम ऐसा नियम है

कोई वस्तु है नहीं जो अस्ति शब्द से नहीं कहा जाती ब्रह्म में क्या आया संक्रांत से कहते अस्ति शब्द नोचते नास्ति ते ब्रह्म जी अस्ति शब्द से नहीं कहा जाता है तो है नहीं जैसे विषण ठीक है न्ञ अस्थि शब्द वाच्य थे व्याघात वस्तु है और अस्थि शब्द का वाच्य भी नहीं ये व्याघात विरुद्ध होता है विप्रति सिद्धम चेयम तद अस्थि शब्द नोचती है टीचर

जेय तत् अस्थिशब्देन नोचती जेहे तत्य कि अस्थिशब्देन रोचते यदि ज्ञे ब्रह्म हे तो अस्थिशब्देन रोचते के अस्थिशब्देन रोचतेश होगा ये विरुद्ध थी। बिदा अस्थिशबाच्य तो अवस्तु ब्रह्म अम पूर्वने कहा ब्रह्म वस्तु को अस्थिशबदाच्य

अस्ति शब्द का वाच्य नहीं तो वो कोई वस्तु है ही नहीं ब्रह्म ये जो आप कहते हो अस्ति शब्द वाच्य अवस्तु ब्रह्म ये अप्रयोजक है अनुकूल तर्क शब्द अस्थिशब्दाच्य नहीं होने पर भी अवस्तु नहीं होगा भाषा में नास्ती ब्रह्म को है ही नहीं है अस्थि शब्द का वाच्य नहीं इसलिए ब्रह्म को वस्तु नहीं है ही नहीं ऐसा नहीं न ताब नास्ती नास्ती कहने के बुद्धि विषय होनी चाहिए नास्ती बुद्धि तो

नास्ती बुद्धि का भी, ना भी तो विषय तो नहीं न सत न असत नास्ती बुद्धि का भी विषय नहीं ठीक है नास्ती बुद्धि विषय अवस्तुत्व निमित्त नास्ती बुद्धि विषय नास्ती ऐसे बुद्धि का विषय होगा तो वस्तु नहीं अत अभाव ब्रह्म में नास्ती ऐसे बुद्धि का विषय नहीं उनसे ब्रह्म अवस्तु नहीं ब्रह्म न अवस्तुता इतने तद व्यक्ति कर्तम इसको स्पष्ट करने के लिए फिर आक्षेप करता है पूर्वी सिद्धांत कहेगा

ननु न सर्वा बुद्ध अस्थि बुद्धि अनुगत यदि ब्रह्म अस्थि शब्द से नहीं कहेंगे तो नास्ती कहा जाएगा क्योंकि कोई भी बुद्धि है सब बुद्धि है बुद्धि से अनुगत नहीं तो नास्ती बुद्धि अनुगत है घटो अस्थि घटो नास्ती अस्थि शब्द से अथवा नास्ती शब्द से अनुगत है ब्रह्म यदि अस्थि शब्द से नहीं कहा जाएगा तो नास्ती हो गया और नास्ती बुद्धि का भी विषय नहीं कैसे होगा नास्ती बुद्धि का विषय नहीं तो अस्थि बुद्धि का विषय होना चाहिए और दोनों कैसा नहीं होगा

जितने बुद्धि है या तो अस्थि अनुगत नहीं तो नास्ती बुद्धि अनुगत है ठीक है ना अनुगत जीतन बुद्धि अस्थि का विषय नहीं तो नास्तिक बुद्धि का विषय होगा ये अनुगत है अन्यतर धी गोचरत्भावी यदि अस्थि बुद्धि का विषय नहीं नास्ती बुद्धि का विषय नहीं है ब्रह्म अनिर्वाचित दुर्बार फिर ब्रह्म अनिर्वाच्य होगा जैसे

सत नहीं असत नहीं फलित कहता है पूर्वी तथा एवं सती जेय अभी अस्थिबुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय वा सी बुद्धि अनुगत प्रत्यक विषय वा सन ब्रह्म बुद्धि से अनुगत अस्थिबुद्धि सम्बन्ध ज्ञान का विषय होना चाहिए अर्थात नास्तिक से बुद्धि संबंध ज्ञान का विषय होना चाहिए घट अस्थि तो घट प्रत्यय ज्ञान का विषय हुआ

जो अस्ति बुद्धि से संबद्ध घटो अस्ति अस्ति बुद्धि अनुगत अस्ति बुद्धि के साथ हो सर्वत्र ज्ञान दो है एक घट एक अस्ति एक पट एक अस्ति दो है अस्थि बुद्धि सम्बद्ध ज्ञान का विषय घट होगा और नास्तिक घटो नास्ति तो नास्ति बुद्धि अनुगत ज्ञान का विषय हो तो या तो अस्थि बुद्धि से अनुगत ज्ञान का विषय मानो अथा नास्तिक बुद्धि सम्बद्ध ज्ञान का विषय मानो

ठीक ब्रह्म नु घटादी वैलक्षण उभय उभय बुद्धि न अनिर्वाच्य घटादि से विलक्षण है इसलिए अस्थिबुद्धि विषय नहीं नास्त बुद्धि विषय नहीं फिर भी अनिर्वाच्य माया जैसा नहीं सिद्धांतिक न अतीन्द्रिय न उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय ब्रह्म अतिद्रिय इंद्र ग्राह नहीं

उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय का विषय नहीं होता है उभय मतलब अस्थि और दोनों <coughs> थे थे नास्ति, दोनों संबंध ज्ञान का विषय नहीं होगा घटाधिर इंदिरा ग्राह उभय घटपटाद इंदिरा ग्राह्य अस्थि बुद्धि का विषय अथवास्ति बुद्धि का विषय होगा ब्राह्मण ग्राह्य

ब्रह्म तो इंद्र ग्राह्य नहीं है न उभयधि विषय तुम अस्थि बुद्धि विषय तो नहीं नास्तिक बुद्धि विषय तो नहीं फिर भी, भी न अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य ज्ञान आया को जैसे कोई दिशा नहीं सचिद एकता नब्द प्रमाण अभिषेक दिष्टत् सचिद एकता ब्रह्म है शब्द प्रमाण से उसका ज्ञान होता है किन्तु कैसे ज्ञान होता है अभिषेत्व

ना नहीं घाटा ऐसा नहीं विषय पे <laughs> <laughs>

शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है है जो ज्ञान ज्ञान होगा होगा वो जड़ ही होगा ये स्वयं चिद रूप किसरे चिदभाष्य ब्रह्म में नहीं अभिषेक उसका ज्ञान होता है प्रपंच विस्तार कर सिद्धांत करता है यद्य

य इंद्रगम्य वस्तु घटाद यदि इंद्रगम्य वस्तु यदि इंद्रगम्य वस्तु घटाधिक

जे इंद्रिय का विषय घटा दिए तद तो अस्थि बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय हो सता है अथवास्तिक अच्छा बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय होगा तद अस्थि अनुगत प्रत्यय विषय पश्चात बुद्धि संबद्ध प्रत्यय का विषय होगा इदम तो गेम अतीन्द्रियन ये अतिद्रिय इंद्रिय ग्रहण शब्द एक प्रमाण गम्यवाद

शब्द ही एक प्रमाण प्रमाणस होता है अभिषेत न घटाधि अनुगत प्रत्यय विषय उभय जैसे उभयुद्धि प्रत्यय ज्ञान अस्थि सम्बद्ध ज्ञान का विषय अथवा नुद्धि सम्बद्ध ज्ञान का विषय घटादी होते हैं ऐसा ही ब्रह्मी न सत तत् नही असत नहीं परोक्तम विरोधम अनुगत थी

पूर्विषय अन्य कहा विरुद्ध है विरुद्ध है उसका अनुवाद करतेरुद्धम न असत असत उचित तो फिर नहीं सत्य होगा ये विरुद्ध है ये जो कहा था श्रुति अवस्थम से सिद्धांत निराकरण करता है श्रुत्यु का आश्रय करके निरुद्धम ये विरुद्ध नहीं केहया अन्य देव तद विदिता अविदिता दी

विदिता से अन्य है अविदित से भी अन्य है विदिता अविदिता दोनों से भिन्न है जो विदिता नहीं वो अविदित होगा अविदित नहीं तो विद्युत होना चाहिए किंतु नहीं ब्रह्म विदिता नहीं अविदित नहीं अपने से भिन्न ही विदिता विदित होते ब्रह्म अपने से भिन्न नहीं।, नहीं है उपाधेय नहीं है दोनों से विलक्षण अपने से भिन्न विदिता होगा दोनों का निषेध करे तो ब्रह्म अपना स्वरूप ही

विरुद्धार्थत्व विरुद्धार्थत्व मान बोधको पूर्व कहता है सा मत श्रुति भी विरुद्धार्थवाद विरोधार्थक होने से न मान प्रमाण नहीं किंतु <laughs> क्योंकि प्रमाण जो बोधक होगा

अविरोध सापेक्षे अवरोधवन पर बोधक होगा विरोधवन से कैसे बोधक होगा शंका कर्ता पूर्वशी श्रुतिर चेत अर्थ युति में प्रमाण दृष्टान पूर्व से दृष्टान तो तीशे तो दे देता है जो श्रुति विरोधा प्रमाण नहीं था

ज्ञा या शाला आरभ्य कोई तदवेद यद्यमुस्मिन एवं व नज्ञ के लिए शाला गृह आरम्भ करके ये मंत्र पढ़ते मंत्री कोई तदवेद यद्यमुस्मिन लोग अस्थि व नग के लिए याग करने के लिए शाला गृह बनाए कहते कौन वह जानता है वो परलोक है अथवा नहीं है ये मंत्र यदि मुस्मिन लोग अस्थि नवा

स्वर्ग के लिए याग करने के लिए सग्रह बनाते हैं और मंत्र पढ़ते समय स्वर्ग लोग अथवा नहीं कौन जानता है तो ये अप्रमाण है ये जैसे अप्रमाण है विरुद्धार्थ तो कथन करने परलौकिक फल यज्ञानुसार्थम प्राचीन वंशम करोति थी ये यज्ञों के लिए पारलौकिक फल पारलोक में होने वाले स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए यज्ञानुसान के लिए

साला शाला निर्माण प्रस्तुतियों प्राचीन वंशम करु साला शाला निर्माण करेंगे मंत्रालय आरंभ करके एक मंत्रालय को ही तद वेद इत्यादिया मंत्रालय परलोक सत्य संदेह न परलोक हुए इसमें संदेह करने वाली श्रुति वह जैसे यह था विरुद्धार्थ श्रुति अप्रमाण श्रुति अप्रमाण विरुद्धार्थ कथन वाले करने वाले

पर लोगों के लिए करना कर्म करने के लिए कहती फिर ये बिदीता, बिदीता, भी कहती पर लोग है अथवा नहीं संदेह इसी प्रकार विदिता अविदिता अन्य सूची रही विदिता अन्य से भिन्न अविदित से भिन्न ऐसे करेंगे तो यह भी हो जाएगा <laughs> <laughs>

अप्रमाण होनी चाहिए पूर्वी कहता है विदिता जो श्रुति सिद्धांत कहता है अमानता हाथव्य विरुद्ध अर्थकों से प्रमाण नहीं त्याग करनी चाहिए बात नहीं ब्रह्मणि अद्वितीय प्रत्यक्ता प्रतिपादन न मानता तो अद्वितीय ब्रह्म है उसे प्रत्यक्ष प्रतिपादन है

अपना स्वरूप प्रत्यकता प्रत्येक प्रत्येगात्मा है विदित से भिन्न अविदित्य से भिन्न अपना स्वरूप प्रत्येगात्मा है इसका प्रतिपादन करके ये श्रुति प्रमाण है उत्तर महाभाष्य में नदिताविदिताभ्याम अन्य श्रुति अवश्य विज्ञात प्रतिपादन कर विदित अविदित से अन्य श्रुति से अपना स्वरूप अवश्य विज्ञान अवश्य विज्ञ अपना स्वरूप

अपने से भिन्न विदित अविदित होते अपना स्वरूप उसका प्रतिपादन पर ठीक में युद्धार्थ अपने कहा को मुस्लिम लोक अस्थित नीज उदाह तद सदर्थवाद से स्वार्थात् असदवाद कोई, कोई अर्थवाद होता है भूतार्थवाद कोई अभूता

विरोधे गुणवाद सवधारित प्रमाणवादे आदित्य यूप युप लकड़ बनाने पर कहते आदित्य सूर्य ते विरोध प्रत्यक्ष प्रमाण विरुद्ध होने से उसको विरोधे गुणवाद अवधारिते

यदि किसी प्रमाण से निश्चित है तो वहाँ कहते हैं तो अनुवाद होता है अग्नि हिम से भे सजम हिम ठंडा के लिए अग्नि उसका औसध दूर करता है ये प्रमाण से अन्य प्रमाण से प्रतिशत प्रमाण से निश्चित है उसके लिए उसको अनुवाद अन्य प्रमाण से ज्ञाते है तो अनुवाद और अन्य प्रमाण का विरुद्ध हो तो गुणवाद जहाँ प्रमाणांतर ज्ञात नहीं प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं उसको कहा जाता है भूतार्थवाद

वज्रहत पुर इंद्रस्ती में वज्र न किसी प्रमाण के विरुद्ध है न कि अन्य प्रमाण से ज्ञात है इसे उसको भूतार्थवाद कहा जाता है वो उसको छोड़कर के जहाँ विरोध गुणवाद है उसको कहते असद अर्थवाद वास्तव तो नहीं केवल स्तुति के लिए विधि से विधि के शेष में अर्थवाद वाक्य आते हैं स्तुति के लिए निषेध में अर्थवाद आते हैं निंदा करने के लिए

वो स्वार्थ में तात्पर्य नहीं क्योंकि वो तो केवल स्तुति निंदा में ही तात्पर्य है, अर्थवादी की लक्षण करते विधि से सर्थवादी के लक्षणा करेंगे स्तुति में निषेध से, से कि अर्थवादी के लक्षण करते निंदा में तो स्वार्थ में जैसे जैसे उसमें आया उस स्वार्थ में तात्पर्य नहीं तात्पर्य आदि यदि अमुस्मिल इत्यादि तो विधि से स्वर्थवाद वो तो विधि से स्वर्थवाद है में तात्पर्य नहीं

किन्तु सर्वत्र ऐसा नहीं यहाँ अर्थवाद नहीं यत्र जाति आदि मत तत्र वाच्य जाति गुण क्रिया संबंध रहने पर शब्द प्रवृत्ति के निमित्त होते हैं जाति गुण क्रिया निमित्त तब वो शब्द वाच्य होगा तत्र यथा गवादु में जाति पाचक में क्रिया पाक क्रियाक्रम से पाचक शुक्ल नीला आदि कहते हैं को लेकर के

संबंध के लेकर दंडी कहते न ब्राह्मण जाति आदि मतव ब्रह्मणि जाति क्रिया गुण कुछ नहीं क्रिया नहीं निष्क्रिय गुण नहीं निर्गुण जाति नहीं है और संबंधी भी नहीं असंग अतः तस्वाच्यवाद निषेधन एवं बोधत्व तस् कहते ब्राह्मण अवाच्यवाद शब्द वाच्य नहीं, कि नहीं है किस शब्द के द्वारा बोधन नहीं किया जा सकता

निषेध के द्वारा ही बुद्धि है सदसद आदि शब्देर ब्रह्म नोचते शब्दे ब्रह्म नोचते सद असद आदि शब्द से ब्रह्म नहीं कहा जाता है और घटपट आदि शब्द से तो नहीं कहा जाएगा सत असत शब्द से ही नहीं कहा जाएगा

में लोच निषेधे नस्य उपदेश जो सत्य शब्द से नहीं कहा जाएगा तो निषेध के द्वारा ही उसका ब्रह्म का उपदेश होगा जात्यादि मत अर्थ से वाच्य तथ्रव संघति ग्रहादि प्रपंच <coughs> घटादि वस्तु में जाति आदि होने से वो शब्द का वाच्य होता है जाती आदि मत

जो अर्थ विशेष जाति आदि वाला है वह शब्द का वाच्य होगा कारण क्या है तत्व संगति ग्राह शक्ति होता है पद पदार्थ का संबंध हो कहते शक्ति पदार्थ के साथ पद का संबंध है ये शक्ति है अस्म्त पदार्थ अयमर्थ अर्थ बोधव्य ईश्वरीचा शक्ति शक्ति का ज्ञान होगा तो शब्द प्रयोग होगा कहने वाले भी शब्द प्रयोग कर सकता है सुनने वाले को अर्थ ज्ञान होगा

शक्ति ग्रहण जहाँ शक्ति का ज्ञान संगति शक्ति शक्ति ग्रहण जहाँ होगा वहीं शब्द प्रयोग होगा शक्ति ज्ञान होने के लिए जाति क्रिया संबंध गुण को लेकर शक्ति ज्ञान होता है तब शब्द प्रयोग होगा श्रोता को ज्ञान होगा इसको विस्तार कर, कर कहते भाष्य में सर्व ही शब्द अर्थ प्रकाशनाए प्रयुक्त हो शब्द प्रयोग किया जाता है अर्थ से प्रकाशनाए अर्थ ज्ञान कराने के लिए

शब्द प्रयोग किया जाए सुनने वाले को अर्थ का ज्ञान हो सूर्यमा जाति क्रिया गुण संबंध द्वारा संकेत ग्रहण सब्यपेक्ष अर्थम प्रत्यय प्रयुक्त शब्द उच्चारण करने वाला कहता है अर्थ प्रकाशन करने के लिए और सुनने वाले को क्या श्रोत भीर श्रीमान शब्द जो सुना जाता है सूर्यमाण शब्द

अर्थम प्रत्यय अर्थ को ज्ञान कराएगा श्रीमान शब्द किसके द्वारा सुना जाता है के किन्तु श्रोताओं के द्वारा सुना जाने मात्र से अर्थ ज्ञान कैसे करेगा जाति क्रिया गुण संबंध द्वारा न संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष संकेत शक्ति शक्ति ज्ञान सव्यपेक्ष

शक्ति ज्ञान अपेक्षा करके ही संकेत ग्रहण एक सबेक्ष शक्ति ज्ञान सापेक्ष होकर के शक्ति ज्ञान है तो शब्द सुनने पर अर्थ ज्ञान होगा जिस शब्द के शक्ति का ज्ञान आपको नहीं वो शब्द सुनने पर अर्थ ज्ञान नहीं होगा शक्ति ज्ञान होने के लिए जाति क्रिया गुण सम्बंध के द्वारा ही शक्ति ज्ञान होता है जिसमें जाति हो क्रिया हो गुण हो अथवा संबंध हो

तो शक्ति ज्ञान होगा शक्ति ज्ञान सापेक्ष होकर शब्द अर्थ को ज्ञान कराएगा, न अन्य था अदृष्टत्व यदि शब्द का शक्ति ज्ञान नहीं है तो सब अर्थ ज्ञान नहीं होगा टीका में अश्रुत जाति आदि द्वारा न अज्ञात तो संगत रहा शब्द से न बोधकत्व अधिक शक्ति ज्ञान होने पर शब्द सुना नहीं अश्रुत शब्द वो अर्थ ज्ञान नहीं होगा

श्रुत शब्द अथवा शब्द तो सुना किंतु शक्ति ज्ञान नहीं जाति आदि द्वारा न अज्ञात संगतिर अज्ञात संगतिर शब्द से जाति क्रिया गुण सम्बंध के द्वारा शक्ति ज्ञान होता है उसके द्वारा जिस शब्द के शक्ति शब्द का शक्ति ज्ञान आपको नहीं है वो शब्द सुनने पर ही अर्थ ज्ञान नहीं होता है न बोधकोत्तम बोधक अज्ञाप अर्थ ज्ञान नहीं होता है

नहीं दिखता है न अन्यथा अधिष्ट क्योंकि दिखा नहीं गया शब्द सुना जाए और शक्ति ज्ञान हो तो अर्थ ज्ञान होगा शक्ति ज्ञान होने पर असूय मान तो अर्थ ज्ञान नहीं होगा स्वीय मान होने पर शक्ति तो तो ज्ञान नहीं तो भी अर्थ ज्ञान नहीं होगा जात्यादे सत्शब्द विषय तुम

जाति आदि सत शब्द का विषय होगा जाति क्रिया गुण सम्बन्धा में गौर अश्व जातितः तो, गौ अश्व से शब्द प्रयोग किया जाता है जाति को लेकर गोत्र तो जाति है तो गौ शब्द प्रयोग किया जाएगा गो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है गोत्र तो जाति अश्व शब्द प्रवृत्ति का निमित्त अश्वत्व तो जाति जाति को लेकर शब्द प्रयोग किया जाता है

पचती पठतवा क्रिया कोई पाक क्रिया करता है तो तो करते तो पाचक कहते पचती कहते पठती कहते पढ़ता है तो पाठ क्रिया करने वाले पाठक क्रिया को लेकर के शब्द प्रयोग किया जाता है और शुक्ल कृष्ण इतिहा गुण तो रूप शुक्ल कृष्ण गुण को लेकर के शब्द प्रयोग किया जाता है धनी गोमानी संबंध था

धनम अस्त धनी गौ गावि गोमान तो धनी ही शब्द प्रयोग करता क्या जाता है धन का संबंध है गो का संबंध है जिस पुरुष में उसको कहते हैं धनी गोमान संबंध को लेकर शब्द प्रयोग किया जाता है शब्द प्रवृत्ति के निमित्त जाति क्रिया गुण संबंध हेतु शब्द प्रयोग किया जाता है न तो ब्रह्म जाति आदि जाति मत

ब्रह्म जाति गुण क्रिया संबंध है तो न सदाधि शब्द वाच्य जाति वाला नहीं उनसे सदा नहीं ना भी गुणवत्त गुण वाला नहीं क्योंकि निर्गुण शब्द न उचेता निर्गुण निर्गुण है तो गुण शब्द नहीं कहा जाएगा ना भी क्रिया शब्द वाच्य ब्रह्म होगा क्योंकि निष्क्रिय है निष्कलम निष्क्रियम शांत निरवध्यम निरंजन निष्कल का निरवय निष्क्रिय

क्रिया रहित तो निष्क्रिय क्रिया के द्वारा नहीं कहा जाएगा सु ब्रह्म अवर्णत्म इत्यादि सुते ब्रह्म को का अगोत्र अवर्ण वर्ण रहते है गुत्र जाति आदि मत अभाव कोई जाति आदि नहीं ना शब्द वाचिता ना तो केवलो निर्गुण श्रुते साक्षी चेता केवलो निर्गुण श्रुति निर्गुण श्रुति

गुण द्वारा ब्रह्मणु न वाच्यतीकल निष्क्रिय शांत क्रिया से नहीं होगा ब्रह्मोद्वितीयोपनिष्विद्धवाद विशिष्ट से संबंध से तस्वेर न तच्यता ब्रह्म अद्वितय अशेष उपनिष्स सिद्धता सो उपनिषद अद्वितीय ब्रह्म का

विशिष्ट से संबंध से तस्मी असिधे कोई विशिष्ट सम्बन्ध ब्रह्म में नहीं अद्वितीय न तद द्वारा संबंधी के द्वारा नहीं होगा नही एक अभिषेत्वाद आत्मत्वाच एक ही अद्व किसी का विषय नहीं अपना स्वरूप इसलिए ब्रह्मी अविधा वृत्तिया शब्द प्रभु हेतु

शब्द अविधा शक्ति के द्वारा शक्ति वृत्ति से लक्षणा वृत्ति से तो कहते शक्ति वृत्ति से शब्द की प्रवृत्ति नहीं हुई है आत्मस्वरूप न के शब्द उचित ब्रह्म किसी शब्द से नहीं कहा जाता है यदि यतो यथो वाच निवर्तन थे यथो वाचो निवर्तन थे वाच वाणी शब्द निवृत होते कह नहीं पाते

तो वाणी का विषय नहीं अगोचर है का ब्रह्मो अवाच्य थे संबाधित ब्रह्म अवाच्य शब्द वाच्य नहीं श्रुति सम्बादित या तो वाच नि इसलिए उपदेश इसे अन्य किया निषेध करके असत नहीं निषेध के द्वारा उपदेश होता है

अवांग दृष्ट विपरीत भ्रमण से न्युप्ति प्रत्यक्त इंद्रप्रवृत्ति हेतु

कल्पित कलैत सत्ताफूर्ति प्रदत्न ईश्वर दर्शे आदो देहांतिम रिपत्चेतना चेतना चेतन कोई भी विशेष ब्रह्म निर्शे ब्रमे अवांगोचर

जो वांग मन का विषय नहीं ऐसे कोई देखा निर्विशेष वस्तु हो वाणी मन का विषय नहीं ऐसा कोई दिखता नहीं और जो दिखते वस्तु दृष्टि से विपरीत से प्राप्त दृष्टि की विपरीत प्राप्त होगा कहीं से नहीं कि वाणी मन का विषय नहीं हो विशेष नहीं ऐसा वस्तु कोई देखा नहीं जो दिखते दृष्टि विपरीत प्राप्त है ब्राह्मण शून्य तो फिर यह ब्रह्म क्या होगा ऐसे शून्य होगा कोई नहीं कुछ

जो दिखता, जो दिखता है उसे भिन्न है जो दिखते विशेष है निर्विशेष मतलब शून्य होगा कोई कुछ नहीं तुच्छा होगा ऐसा प्राप्त होने पर प्रत्येक इंद्रिय प्रवृति आदि हेतु प्रत्येक आत्मा अपना स्वरूप ज्ञान का विषय नहीं होता है और दृघ रूपये चिदभाष्य चित्र चित्त से भिन्न ही चित्तभाष्य होगा स्वयं चित्र चित्तभाष्य नहीं और प्रत्येक चिद रूप इंद्रिय प्रवृति आदि हेतु

तो तो इंद्रिय की प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु ही वो सही चक्षु सत्र आदि की प्रवृतिवृत्ति और जितने द्वित तो वस्तु है सब चिदभाष्य कल उनमें वास्तव वा सत्ता नहीं, सही भी नहीं तो जड़ परिचन्न जड़ में सत्तास्पृति वास्तव वा नहीं तो इसमें सत्ता स्पूर्ति देने वाला कोई हो जितने कल्पित है परिच्छन है चिदभाष्य वो सब दृश्य है वह सब

सत्तास्फूर्ति रहते जड़ो होने का ना परिचन होने का नो उनमें जो सत्ता स्पूर्ति घटो अस्ति पटो अस्ति अस्ति अस्थि घटपटादि में घटो भाति पटो भाति भान भी सत्ता स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है घटोपटादि में परिचन अवस्थु में उनके उनकी, सत, उनकी सत्ता स्फूर्ति देने वाला कोई सत्य वस्तु हो अधिष्ठान तो सत्ता स्फूर्ति प्रदत्ते न कलित द्वेत सत्ता

कल्पित होने के लिए नेहा नाना अस्थित किंचन निषेध करते सबका निषेध नाना ब्रह्म में नहीं दिखता है तो कल्पित है और जो दृश्य होता है सपन दृश्य जैसी कल्पित है प्रपंच भी दृश्य है गे तो कल्पित है यथा सपन दृश्य दृष्टांत है युक्ति के द्वारा भी श्रुति युक्ति से सिद्ध होता है द्वेत कल्पित है

जो कल्पित वस्तु है उसकी सत्ता स्पूर्ति नहीं है राज्य में सर्पकल्पित है उसकी सत्ता वास्तवनी स्पूर्ति नहीं फिर भी दिखता है सर्पो अस्थि तो अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में दिखती है अधिष्ठान की स्पूर्ति सर्प में अधिष्ठान ही अध्यस्त के सत्ता स्फूर्ति प्रद है कल्पित द्वी तक सत्ता स्फूर्ति प्रदत् है प्रत्येगात्मा ब्रह्म है

ईश्वर तो है नब का शासन करने वाला सबका कारण है जगत का कारण कार्य तो कोई कारण होना चाहिए वो तो कारण सप्तम दर्शन ब्रह्म सप्तम दर्शन ब्रह्म शून्य तुच्छ हो जाए यह आपत्ति थी ऐसा नहीं वो तो सदरूप है दिखाते है आदो देहादिना प्रवृत्ति देहादि जड़ है किंतु उन्हें प्रवृति दिखती है

रथ आदि वत अचेतनाम रथ जैसे अचेतन है अचेतन में कभी कभी प्रवृत्ति होती चेतन संबंध अश्व आदि के संबंध से रथ में प्रवृत्ति हुई तो इसी प्रकार जैसे अचेतन में प्रवृत्ति होती तो चेतन संबंध से तो देहादि अचेतन में प्रवृत्ति होती तो अश्व में भी चेतन संबंध मानना पड़ेगा प्रेक्षा पुरोग प्रवृति मत हेतु प्रेक्षा पूर्वक प्रवृति मत प्रेक्षा है

प्रकर्ष इच्छा पीछा विचार प्रोग प्रवृति होती से अनुमिमाना। है चेतना हो, अधिष्ठित अनुमान देहादि देहादे चेतना अधिष्ठिता प्रेक्षा पूर्वक प्रवृति मत्वा रथ आदि प्रवृति रथ आदि की, की प्रवृत्ति को दृष्टान्त बना करके देहा में जो प्रवृत्ति होती है उसका पक्ष बनाना देहादि में

प्रवृत्म परीक्षा पूर्वक प्रवृति मत हेतु के द्वारा देहादि में चेतना अनुमान करना करते हुए ब्रह्म जो प्रत्येक चेतन है देहादि चेतन है देहादि जो चेतन के द्वारा देहादि में सत्ता प्रवृति होती ये प्रत्येक चेतन ब्रह्म इतिहा सब्द्य में

शब्द प्रत्यय असतंका प्रत्यय का विषय नहीं शब्द का विषय नहीं प्रत्येक ज्ञान का विषय नहीं अस्थि ज्ञान का विषय नहीं हुआ ब्रह्म न सत वो सत्य असत वो असत होगा तुच्छ होगा नर अभिषण जैसे कोई असत शून्य से तुच्छ कुछ हो गेय से ऐसा शंका होने पर सिद्धांत कहते है ज्ञा सर्व प्राणीकरण उपाधि द्वारा न

अस्तित्व प्रतिपादन <h adventures> <coughs> <sharpJustheitemen> करते उपाधय <heun inhale> तो प्राणी के कर्ण इंद्र उपाधि के द्वारा तस्य तस्वीर अस्ति प्रति ब्रह्म के अस्तित्व प्रतिपादन करते अस्ति प्रतिदन कर्तवका निवृत्थ न

जो शंका हुई थी ब्रह्म में असत्व आशंका उसके निवृत्ति कहते ब्रह्म तेय ब्रह्म ब्रह्म अर्थ यदशंका

तदाशंका निवृत्ति तदाशंका तब्दशे असत्शं निवृत्ति के लिए कहते नर्वेह पापम से कथम पाणीना च पादना चेहस्थर्म तत्र पाद शिशिरो मुख्य

सर्वतः सर्वतः सर्वतः सर्वतः सर्वतः म्लोकृत ब्रह्म सर्वतः पाद पाणीपाद

प्राणी अक्षिशीर मुखिशीर मुखिशीर मुखा चक्षुशीर मुख सवोरे परमात्मा श्रुतिमत श्रुतिमत श्रवण देवी सर्वते प्राणियों के जो इंद्रिय हुए उसका ही उपाधि को लेकर लोके सर्व आवृत्य तिष्ठति

व्याप्त होकर स्थित में सौके पर पादे पापादर्ष प्राणी इसके प्रश का मई सर्वेषु पापाद से कथम

सब देह में उसके परमात्मा के पानी पाद कैसे होगा कथन पानी नंश पादा नंश देह तत्व न पाणी पादेह में आत्मा कैसे होगा आत्मा परमात्मा प्रत्येक का धर्म कैसे होगा उदाहर देह का धर्म ऐसा संक्रमण सिखाते सर्व प्राणी कारण उपाधि भी क्षेत्र ज्ञा अस्तित्व विभाग्य थे सब प्राणी के कर्ण रूप उपाधि के द्वारा सब जीवन में क्षेत्र ज्ञ है क्षेत्रज्ञ से अस्तित्व

निश्चय होता है क्षेत्र कर्ण प्रवृत्ति रथादि प्रवृत्ति वेक्षापूर्वक प्रवृत्ति प्रवृत्ति चेतना अधिष्ठात्रिपूर्वी का चेतना अधिष्ठात्रि पूर्वी का अनुमान करेंगे कर्ण प्रवृत्ति के पक्ष करेंगे इंद्रिय की प्रवृत्ति को

चेतन चेतना अधिष्ठा चेतन साध्य, प्रेक्षा अधावकूर्वकित नहीं प्रवृत्ति पक्ष हेतु रहेगा प्रेक्षापूर्वक प्रभु दृष्टान्त रथादी प्रवृति पथादि प्रवृत्ति को दृष्टान्त बना करके प्रेक्षापूर्वक प्रवृतित्व हेतु बना करके करण प्रवृति में

चेतना अधिष्ठाते पूर्वक साध्य क्या दो चेतना अधिष्ठा ने उक्त प्रवृतिया चेतना सिद्धा भी कथम क्षेत्र अस्तित्व पूर्व इसी कहता इसी कारणों की चक्षु आदि की प्रवृत्ति के द्वारा कोई चेतना है अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा किन्तु क्षेत्र ज्ञा सिद्ध होगा क्षेत्र अस्तित्व ये आशंका चेतन सेवक क्षेत्र उपाधि न जो चेतन है देह में

उसी कोई से थे। छेत्र छेत्र वो उसको क्षेत्र शब्द से कहते क्षेत्र उपाधि न क्षेत्र जानती थी क्षेत्र ज्ञा क्षेत्र उपाधि के कारण उसको क्षेत्र कहा जाता है वस्तु तो चेतन ही क्षेत्र उपाधि के द्वारा उसका क्षेत्र नाम हुआ चेतनास्तित्व तद अस्तित्व एवं चेतनास्तित्व क्षेत्र ज्ञा अस्तित्व है क्षेत्र क्षेत्र उपाधि तो उचित जो चेतन है वो क्षेत्र उपाधि कारण उसको क्षेत्र ज्ञा

क्षेत्र यदि कोई नहीं हो तो क्षेत्र क्यों कहा जाए क्षेत्र विषय उसको जानने वाले को क्षेत्र जो कहा क्षेत्र उपाधि को लेकर कहा गया चेतन को तसे क्षेत्र उपाधि से तो भी कथम पानीपाद अक्षश मुख आदि जो चेतन है क्षेत्र उपाधि के कारण है किंतु पानीपाद अक्षुशीर मुखादि क्षेत्र में अपना में कैसे होगा ऐसा संक्रमण से कहते क्षेत्र से पानीपाद आदि भी अनेकथा भिन्नम

क्षेत्र शरीर पानी पादादि अनेक अनेक नहीं, तो उसे उपाधि को लेकर उसमें कहा जाता है ठीक अतच उपाधि तो तस्मिन विशेष उक्ति उपाधि को लेकर क्षेत्र के में पानी पादा आदि विशेष मतवे कथन तरह न सत तत् नक्ति ना तो फिर निर्विशेष ब्रह्म कैसे होगा न सत न सत कह कर सब विशेष का निराकरण कर दिया ब्रह्म निर्विशेष कैसे होगा यदि पानी पादा

इतना श्रं से क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जातम जो क्षेत्र में विशेष दिखता है क्षेत्र रूप उपाधि क्षेत्र शरीर शरीर रूप उपाधि के भेद उपाधि के भेद से विशेष दिखता है उपाधि में विशेष है शरीर है उपाधि उपाधि का भेद है।, है उसमें स्थूल सूक्ष्म बड़ा छोटा जन्म मृत्यु शरीर में है

तद भेद कृत विशेष जाति क्षेत्र के मिथ्या औपाधिकम वास्तव नहीं इति जो मिथ्या धर्म विशेष विशेष की निवृति के द्वारा ज्ञक्तम तो ज्ञ ब्रह्म कहा गया उसकी अध्यक्ष विशेष औपाधि के विशेष के निवृति के तहत विशेष धर्म की निवृति उनका अपनायन करके न सत न तुम तो सत, सत असत नहीं

औपाधि के विशेष का अपकरण अपने विशेष की निवृत्ति के द्वारा उसको साथ से सतन्न कहा गया ठीक है पानी पादाधि औपाधिकम मिथ्या चेत पानी पदाधिमत जो हाथ पर पादि है ये औपाधि के मिथ्या यदि यदि मिथ्या तो का प्रवचन अधिकार गेह ब्रह्म का कथन करना है तो मिथ्या धर्म क्यों कहते कथन तदुखती

फिर मिथ्या प्राणीपादादि का कथन करना क्या जरूरत है इतना आशंका हमसे कहते है उपाधि मिथ्या रूपम अपी अस्तित्व अधिक मय घर्मव परिकल्प उचित सर्वत प्राणीपाद्या उपाधिकृत है धर्म पाणीपादा मिथ्या रूपम अपी ये तो मिथ्या है किन्तु ब्रह्म के अस्तित्व अधिक ब्रह्म ऐसा है प्रत्येक चेतन है उसके ज्ञान के लिए घेय धर्मवत परिकल्प उचित

ज्ञान धर्म जैसे कल्पना करके ज्ञान कोई है उसका ही हाथ आदि कल्पना करके कहते एक प्रत्येक चेतन है उसके अस्तित्व सिद्ध करने के लिए मिथ्या धर्म को लेकर कहा जाता, उसका जाता। बुद्ध सम्... बुद्ध पाद, है उसका वास्तविक धर्म नहीं मिथ्या धर्म को लेकर के कहा जाता है सर्वत पानीपाद इत्यादि ठीक है मिथ्या रूप में ज्ञ वस्तु ज्ञान उपयोगी इतना बुद्ध सम्मति मा जो पानीपाद हाथ पाद आदि मिथ्या रूप

उसको वस्तु प्रत्येक आत्मा के ज्ञान का उपयोग उपयोगी होने से कहा गया कि मिथ्या वस्तु वास्तव वस्तु के ज्ञान के उपयोग कैसे होगा इसमें बुद्ध प्राचीन विद्वान की सम्मति कहते तथा ही संप्रदाय विदाम वचनम संप्रदाय को जानने वाले का वचन है अध्यारूपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच निष्प्रपंच है ब्रह्म

विद्यमान प्रपंच प्रपंच ब्रह्म का विस्तार करते किसके तरह अध्यारोप वा अपवाद अभ्याम पहले अध्यारोप वा आगे अपवाद सर्वत श्रुति में सृष्टि आकाश आदि की सृष्टि कही गई वस्तुतः तो आकाश आदि सृष्टि में श्रुति का तात्पर्य नहीं वो तो अध्यारोप करना ब्रह्म में ऐसे ये उत्पन्न हुए आकाश आदि उत्पत्ति अध्यारोपण करके क्योंकि अज्ञानी शिष्य देखता है जगत ब्रह्म नहीं दिखता है

तो फिर जगत का पहले अध्यारोपण करते ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ से ब्रह्म कारण है कारण होने से कारण कार्य नहीं करके आगे अपवाद नेत ने सबका निशेद करके कारण मात्र बोधन कराना है ऐसे ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए ही यह प्रक्रिया है अध्यारोप अपवादस् अध्यारोप अपवाद हो ताभ्या अध्यारोप और ता अध्यार अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म का इसलिए

आरोप धर्म के ज्ञान निषेध करके आरोप धर्म के द्वारा ही ज्ञान होता है शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान अन्य प्रकार नहीं हो सकता है कोई धर्म नहीं निर्धर्म के इसलिए उसमें धर्म आरोप करके उसके निवृत्ति करके अपनयन करके अपवाद करके हीचन नेत नीति ने अपवाद के द्वारा उसका विस्तार ज्ञान करा जाता है टीकाने

पानीपाद आदि नाम अन्य गत्म धर्म चुन आरोप से कोई पानीपाद आदि है अन्य गत्मा में नहीं देहादि में, देह में तो देह धर्म को आत्मधर्म चुन आरोप आत्म धर्म चुन आरोप करके कथन करना सर्वोत्र पानीपादन तत्व और ब्रह्म का सर्वोत्र पानीपादन आत्म धर्म आरोप करके कथन किया गया क्या हेतु इससे तत्र

सर्व देहा गम्यमाना पाणीपादयो जेय शक्ति सदभाव निमित्त स्वरिया यदि ज्ञ सव लिंगा जे उपचार तो उच्च सर्व देहा गम्यम सर्वदेह के अवयवृे गम्यम ज्ञा पाणीपादादय पाणीपादादी दिखते देह के अवयवृ दिखते वो देह के अवय पाणीपादादी में प्रवृत्ति होती ये होता है

कार्या्य जेयशक्ति सदा तत्कार निे शक्ति सद्भाव सद्भाव सद्भाव सद्भाव यस्य स्व यदी ते पापादय जेयशक्ति सद्भाव निमित स्व कार्या्य

Hmm! कोई है उसके कारण ही है हाथ पार में क्रिया होती अपने कार्य करते पानी पादादि देह के अवयव जड़ है वो अपने कार्य प्रवृति कैसे करेंगे कोई गेह ब्रह्म सद्भाव के कारण ही है इसी प्रकार गेह सद्भाव लिंगानी पानी पादादि प्रवृत्ति वाले हाथ पारादी ये गेय सद्भाव लिंग है ये लिंग गे ये सब लिंग चिन्ह है हेतु गेह के लिए

उपचार ते इसलिए वो गेय का कहते हैं उसका लिंग होने से का कहते हैं हाँ पानी पानी पद ब्रह्म का इसे उपचार कौन पड़ेगा तथा तो टीका ज्ञा ब्रमण शक्ति ये कहा शक्ति सद्भाव निमित शक्ति क्या है से ब्रह्मण शक्ति शक्ति क्या है सन्निधि मात्र प्रवर्तन सामर्थ्यम

सन्निधि से प्रवृत्तन सामर्थ्य कुछ नहीं करके केवल के से उसके प्रतिबिंब दिखता है अंत कोणादि में तब तो उसमें चिताभाष हो प्रवृत्ति प्रवर्तन सामर्थ्य उसमें तो निमित्त करके स्वरती पानी पादय जय से कहा जाता है ठीक है सर्व तो अक्षाद उत्तम अतिथि

आगे सर्वतोक्षिशिर में कम आ गया, गया। वहाँ भी इसी प्रकार से और व्याख्यान करना जैसे सर्वत पानी पादन का वस्तुतः ब्रह्म में पानीपाद नहीं होने पर भी देह अवैत तो पानीपाद दिखते हैं, वह लिंग है गियं सक, सद्वा भी। इसलिए गियो का ही पानीपाद कहा गया जैसे कहा गया ऐसे इनका भी व्याख्यान ऐसे समझे तथा व्याख्या अन्यत सर्वत पानीपादम तथा तथा व्याख्या अन्यत

सर्वतोक्षिश्रम मुखम सब इस प्रकार सर्वत पाणीपादम तेम से पाणीपादे तेयम यथा सर्वतः पाणीपाद्यापाद कहा गया तथा ये उत्तम स्फुट सर्वत पाणीपादम जैसे सर्वतः पाणीपाद की व्याख्या हुई अन्य ऐसे सर्वम तथा व्याख्या अक्ष मुख आदि ऐसा व्याख्यान करना है

अन्य सब शिरो में चु शिरो मुख आदि है उससे प्रत्यक चेतन अस्तित्व ज्ञान होता है वो की क्या? ये लिंग होने से। उसका ही ये सब धर्म कहा जाता है सर्वोत्त्यादि अक्षरा शब्दार्थ कहते सर्वोत्मुखम सर्वतनी शिरासी मुखा चाहिए चक्षुश मुख सब प्राणी के ही इसका ही तथा सर्वोत्मुखम

अवशिष्ट लिखा लोके, श्रुतिमतगा निकाय, लोकेणी के शरीर में श्रुतिमती

टीका में अक्षणम चक्षु अक्षम अक्ष ले लिया श्रुतिमत ले लिया अक्षणम चक्षु और श्रवण इंद्रिय ये दोनों जो कहा गया अविशिष्ट ज्ञानेन्द्रिय वत्व ये उपलक्षण है उनका ग्रहण करना चक्षु कह दिया और सब कह दिया दो ज्ञान इंद्रिय ले लिया अन्य ज्ञानेन्द्रिय का उपलक्षण है और पाणीपाद और मुखवत्व पाणीपाद और मुखवाग इंद्र कह दिया

तो अवशिष्ट कर्मेंद्र से उपलक्षण है उनका भी लेना और ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र से मनोबुद्धि का भी उपलक्षण है मनोबुद्धि ये सब ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र मनोबुद्धि जितने उससे ही चेतन अस्तित्व ज्ञान होता है एक सर्वत्र पानी आदि मतवी एक ही चेतन सर्वत्र उसका ही पानी आदिमत्व कहते सर्व महावृत्ती सर्व व्याप्त होकर रहता है ऐसे

प्राणी निकाय सर्वम आवृत्ति सम्व्यापति सब प्राणी के शरीर में सब एक ही स्थिति सर्वत्र स्थित इसे वही एक चेतन है सर्वत्र पहले जो कहा था सत असत नहीं तो नास्ती तो शंका होगी असत हो जाए उसके निवृत्ति करके प्रवृत्ति को देख करके चेतनाधिष्ठान पूर्वक तो सिद्ध होगा

ये इंद्रियों की प्रवृत्ति सर्वत्र इंद्रियों को देखकर करके उसका चिन्ह इसलिए इंद्रियों को भी कहा इंद्रियम इंद्रलिंगम परमात्मा का ज्ञापक है उसे अनुमान करते कोई चेतना है अध्यक्ष वस्तु सर्वत्र सबका सत्ता स्पृति देने वाले अधिष्ठान चेतना एक है जो प्रत्येक चेतन है सर्व आवृत प्रतिष्ठित सर्वत्र व्यापक है एक ही इसलिए वही एक चेतन के संबंध से सर्व में शारीरिक की प्रवृत्ति

इंदिर की प्रवृत्ति उसी एक चेतन से है वही एक चेतन प्रत्येक चेतन सबका ही सर्वव्यापक ब्रह्म है जो निर्विशेष होने का न किसी शब्द के वाच्य नहीं उनसे न सत न असत सत असत सब विशेष निराकरण करके ही उसका उपदेश किया गया तो।

सर्वदा लोकेजिस्पे ओ मि वरु